अच्छा चलो सब लोग साथ में खाते हैं आ जाओ बैठो विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं नहीं आप लोग खाइए हम सब लोग खा लिया है अशोकन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और इन लोगों को अभी अभी काम भी बहुत करना है आप खा लीजिए इसके बाद विक्रांत और अशोकन के बीच कुछ देर तक कैजुअल बातें होती रही और फिर थोड़ी देर बाद विक्रांत और हर्षित ने एक साथ लंच करना शुरू किया पी के ने जो स्पेशल लंच भेजा हुआ था उसमें साउथ की खास फिश और राइस भेजा हुआ था तकरीबन 15 मिनट में हर्षित और विक्रांत ने लंच खत्म किया और फिर उसके बाद जब वहाँ मौजूद पुलिस वाले खाने की प्लेट वगैरह हटाने लग गए तभी विक्रांत ने बिल्कुल नॉर्मल लफ्जों में अशोकन से कहा अशोकन जी मैं सोच रहा था कि एक बार हम लोगों को फिर से क्राइम सीन का निरीक्षण करना चाहिए क्या कहते है आप क्या हुआ सर कोई प्रॉब्लम आ गई क्या अशोकन ने विक्रांत की तरफ थोड़ी हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा नहीं बट मुझे लग रहा है की हम लोगो ने कुछ मिस कर दिया है तो वही देखने की सोच रहा हूँ विक्रांत ने बड़े ध्यान से अशोकन के चेहरे पर गौर करते हुए कहा क्या अशोकन ने कंफ्यूज होते हुए कहा फुटप्रिंट्स इस बीच पर फुटप्रिंट तो होना ही चाहिए क्या पता फुटप्रिंट से हमें कुछ पता चल जाए विक्रांत इस वक्त बड़े ध्यान से अशोकन के एक एक एक्सप्रेशन एक एक एक एक को नोट कर रहा था सर इधर बीच के किनारे जंगल भी है तो उधर का फुटप्रिंट नहीं आता है इधर पर जरूर कुछ ना कुछ मिल सकती है अशोकन बड़े बड़ीनता से विक्रांत को उस बीच की ज्योग्राफी समझाने लगा इस दौरान विक्रांत बड़े ध्यान से अशोकन के एक एक हाव भाव को नोटिस कर रहा है लेकिन इसके साथ ही उसका ये भी पूरा प्रयास था कि अशोकन उसे नोटिस ना कर पाए अशोकन की पूरी बात सुनने के बाद विक्रांत ने उसकी बातों से सहमति जताते हुए कहा वही कर रहा हूँ एक बार चलकर देख लेते है क्या पता कोई क्लू मिल जाए चूंकि विक्रांत इस वक्त सबसे सीनियर इन्वेस्टिगेटर था ऐसे में अशोकन किसी भी हालत में उसकी बात काट नहीं सकता था विक्रांत के कहने पर वो पर वो तुरंत ही बीच क्राइम सीन का निरीक्षण करने के लिए तैयार हो गया सर आप नहीं जाएगा अशोकन ने जब देखा कि हर्षित अपनी जगह से नहीं हिल रहा है तो फिर उसने अचरज होकर उसकी तरफ देखते हुए कहा नहीं, नहीं नहीं उसको मैंने थोड़ा काम दिया हुआ है वो अभी नहीं जा पायेगा हम दोनों चलेंगे बस विक्रांत ने हर्षित की तरफ देखकर आंखों से इशारा करते हुए अशोकन से कहा हर्षित तुरंत समझ गया कि विक्रांत इस वक्त प्लान के शुरू करने का इशारा कर रहा है अच्छा ठीक है इतना कहकर अशोकन अपने साथ विक्रांत को लेकर क्राइम सीन की तरफ चल पड़ा। रास्ते में अशोकन फिर से विक्रांत को एक एक क्राइम लोकेशन और एरिया के जियोग्राफी को समझाने लगा विक्रांत पूरे वक्त अशोकन के हाव भाव को समझने की कोशिश करता रहा लेकिन अभी तक उसे अशोकन का कोई भी भाव संदिग्ध नहीं लगा था एक बार के लिए भी अशोकन नर्वस नहीं हो रहा था बीच बीच में विक्रांत उसका टेस्ट लेने के लिए केस से रिलेटेड सवाल भी करता जा रहा था लेकिन एक बार के लिए भी अशोकन हिला नहीं वो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा था कि मानो उसने कुछ किया ही नहीं विक्रांत को अशोकन के साथ क्राइम सीन पर घूमते घूमते तक्रीबन दो घंटे हो चुके थे और इस बीच विक्रांत ने अशोकन के आगे केस ऐसी रिलेटेड हजारों सवाल दाग दिए थे लेकिन एक बार के लिए भी अशोकन नर्वस नहीं हुआ उसकी जुबान भी एक बार के लिए भी नहीं लड़खड़ाई थी काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद जब घड़ी में ठीक तीन बजकर दस मिनट हुए तभी विक्रांत का फोन बज पड़ा उसने फोन चेक किया तो पता चला कि की हर्षित का मैसेज था विक्रांत ने तुरंत उसके टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई करते हुए ओके लिख दिया इस ओके का मतलब था की अब ऑफिशियली प्लान को एक्टिव करना है हर्षित को मैसेज सेंड करने के बाद विक्रांत फिर ऐसी अशोकन के साथ बातें करने में मशगूल हो गया अभी घड़ी में तीन बजकर तीस मिनट हुए थे और तभी विक्रांत का फोन बज उठा इस बार हर्षित ने उसे कॉल किया था अब विक्रांत का गेम शुरू हो चुका था उसके प्लान के मुताबिक ही हर्षित ने उसके पास अब कॉल कर दिया था हेलो हाँ हर्षित बताओ क्या हुआ विक्रांत ने फोन उठाकर अपनी एक्टिंग शुरू कर दी उधर हर्षित को भी पता था कि उसे क्या बोलना है और किस इमोशन के साथ बोलना है ताकि किसी भी सूरत में अशोकन को उन लोगों के ऊपर शक न हो यानी एक बार के लिए अगर फोन में हर्षित की आवाज सुन भी लिया तो भी उसे सबको सही ही लगे अरे क्या बातें कर रहे ओह ठीक ठीक मैं मैं आ रहा में विक्रांत ने फुल एक्टिंग की और इस बार उसे एक्टिंग में दस में से दस मिलने चाहिए क्योंकि अशोकन बड़ी उत्सुकता से विक्रांत की तरफ देख रहा था वो हर्षित और विक्रांत के बीच हुई बातचीत के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक हो रहा था क्या हुआ सर फोन कटते अशोकन ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा इस वक्त अशोकन काफी उत्सुक नजर आ रहा था लेकिन विक्रांत के लिए निराशा वाली बात यह थी कि उसे अभी भी अशोकन के चेहरे पर जरा सी भी नर्वसनेस नहीं नजर आ रही थी वो हर्षित अभी प्रसाद का पर्सनल डेटा चेक कर रहा था तो उसके फोन में मर्डर वाली रात की एक मिली है। उस रिकॉर्डिंग में कोई अनोन आदमी नजर आ रहा है लेकिन वो आदमी फिल्म क्रू का में विक्रांत ने अशोकन को बताया इस दौरान भी वो अशोकन के चेहरे का भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था ओ अशोकन ने चौंकते हुए कहा इसका मतलब मर्डर वाली रात बीच पर उन लोगों के साथ कोई और भी था। विक्रांत इस वक्त ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे कि मानो वो अशोकन के हाव भाव को नोटिस नहीं कर रहा है उसने फिर थोड़ा उत्साहित होते हुए कहा अभी उसका चेहरा क्लियर समझ में नहीं आ रहा है लेकिन अगर फोटो को किसी अच्छे फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डाला जाएगा तो क्लियर हो जाएगा की वो शख्स कौन है जल्दी ही हमें इसकी आइडेंटिटी पता चल जाएगी मुझे तो पहले से लग रहा था की इस केस में कोई और भी इन्वॉल्व है हाँ, अशोकन ने विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए अपना सिर हिला दिया लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर तनिक भी घबराहट या डर का भाव नहीं देखा जा सकता था यहाँ तक कि वो अभी भी बिल्कुल नर्वस नहीं था अशोकन जल्दी करो हमें वापस ऑफिस चलना है चलो चल के चेक करते है विक्रांत ने बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए अशोकन से कहा हालांकि फुटप्रिंट तो हमें चेक करना ही है लेकिन अभी हम लोग पहले चल उस आदमी को पहचानने की कोशिश करते है और फिर बाद में यहाँ के फुटप्रिंट से भी उसके लोकेशन को मैच करने की कोशिश करेंगे अभी जल्दी चलो पहले क्रिप देखना है मुझे विक्रांत अपनी भरसा कोशिश कर रहा था कि अशोकन के हाव भाव कुछ बदलें, लेकिन शायद अशोकन बहुत पक्का खिलाड़ी था वो बिल्कुल भी नहीं घबरा हाँ ठीक है चलिए मैं इधर ही किसी को चेक करने का बोल देती है अशोकन ने जवाब दिया ओके चलो इसके बाद विक्रांत जल्दी जल्दी वापस बोर्ड की तरफ पढ़ने लगा अशोकन ने अपने साथ आए कुछ पुलिस वालों को वहाँ क्राइम लोकेशन पर जांच करने के लिए रोक दिया और खुद विक्रांत के साथ वापस बोट की तरफ चल पड़ा